फ्रंट गेट के साइड में कैमरे जरूर लगे हुए थे एक दो तीन चार पांच कुल पांच कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे विक्रांत को अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम की मदद से हर कैमरे की सटीक लोकेशन और उसकी बाकी की भी डिटेल मिल रही थी पता चला कि ये पांचों के पांच कैमरे बंद पड़े थे लेकिन ये कैमरे नॉर्मल ही लग रहे थे नॉर्मली जैसे शॉप की सिक्योरिटी के लिए कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे भी इसके एक शॉप में भी कैमरे लगे हुए थे यहाँ कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा था बस सोचने वाली बात यह थी कि भला ये कैमरा बंद क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ फ्रंट डोर पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा कोई और सिस्टम जैसे डिटेक्टर या अलार्म आदि भी नहीं लगा हुआ था विक्रांत सोचने लगा यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है पिछली बार भी जब यहाँ आया था तो भी यहाँ फ्रंट डोर पर कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा था बल्कि पीछे वाले गेट पर जरूर कुछ अजीब सा लग रहा था एक बार वहाँ भी चलकर देखना चाहिए पिछली बार जब यहाँ आया था तो बैक डोर के पास कुल 14 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे लेकिन इतने सारे कैमरे भला कौन लगवाता है वो भी बैक डोर के पास वहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेशक वो कैमरे स्पेशल टीम द्वारा ही लगाए गए थे लेकिन क्यों पीछे के दरवाजे पर क्यों और इतने सारे कैमरे क्यों और जिस हिसाब से वहां पर कैमरे को मैनेज करके लगाया गया था उसे देख यही लग रहा था कि इसे किसी पर पैनी नजर रखने के लिए सेट किया गया है लेकिन पीछे के दरवाजे से भला कौन आता जाता रहा होगा और 14 कैमरे चप्पे चप्पे में नजर ये सब जरूर किसी छुपे हुए राज की तरफ इशारा करता है ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ इस केक शॉप में नहीं है बल्कि उस संकरी गली में है केक शॉप में तो सब कुछ नॉर्मल है लेकिन वहाँ बिल्डिंग के पीछे वाली गली में जरूर कुछ न कुछ सस्पेक्टेड है विक्रांत को यह सब काफी अजीब लग रहा था वो तुरंत ही शॉप से बाहर निकल बिल्डिंग के बगल वाली गली में घुस गया ये वही संकरी गली थी जो केक शॉप वाले बिल्डिंग और कॉफी हाउस की बिल्डिंग के बीच में थी इस गली में विक्रांत लेडीज टॉयलेट की खिड़की से कूदा था विक्रांत इस गली में पहुंचने के बाद काफी सावधानी के साथ अपना कदम बढ़ाने लगा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा विक्रांत जब यहाँ गली में पहुंचा तो पता लगा की ये एरिया अभी भी कैमरों से भरा पड़ा है लेकिन आश्चर्य इस बात पर हो रहा था की यहाँ पर एक भी कैमरा ऑन नहीं था सारे कैमरे ऑफ होने पर विक्रांत भी निडर हो गया और फिर वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ने लगा अभी वो बामुश्किल चार या छह कदम ही आगे बढ़ा रहा होगा अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है यहाँ पर सारे कैमरे ऑन हो चुके थे ओह, विक्रांत घबरा उठा वो अब बिल्कुल अलर्ट मोड में आ चुका था भला इस संकरी गली में इतने सारे कैमरे एक साथ ऑन के क्यों लगाए गए हैं? जरूर ये जगह क्रिमिनल के रहने की जगह है यहाँ से कुछ न कुछ गलत काम हो रहा है अब जबकि सारे सीसीटीवी कैमरे ऑन हो चुके थे तो विक्रांत को सारे कैमरों का फोकस प्वाइंट भी दिखने लगा था अदृश्य शक्ति के सिस्टम की मदद से विक्रांत ने सभी कैमरों की पूरी डिटेल देख डाली डिटेल देखने के बाद पता चला कि ये सभी कैमरे किसी इंसान पर नजर रखने के लिए नहीं सेट किए गए थे बल्कि प्लेस पर नजर रखने के लिए लगाए गए हैं सभी कैमरों का फोकस गली के ही एक कोने में खड़ी एक कार शेड पर था यह काफी पुराना कार शेड लग रहा था ऐसा लग रहा था कि पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है शेड के नीचे एक काफी पुरानी कार भी खड़ी हुई थी जिस पर काफी धूल और मिट्टी जमा हुआ था यहाँ तक के कार के टायरों के पास छोटे छोटे घास के पेड़ भी उगाए थे कार के शेड में ही उसके पीछे कुछ साइकिल भी खड़ी थी जो कि देखने में काफी पुराना लग रहा था अब जाकर विक्रांत को लगा कि जरूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है वरना चौदह कैमरे सिर्फ इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी ना यूज किए गए होते विक्रांत ने सोचा की कार शेड पर ऐसे अचानक से जाना सेफ नहीं है क्योंकि वहां पहुंचने पर हो सकता है कि दुश्मन अलर्ट हो जाए इसीलिए उसने सोचा कि पहले नैना को या बाकी पुलिस टीम को यहां बुला लिया जाए तभी वहां जाना ठीक रहेगा लेकिन जैसे ही विक्रांत यहां से वापस जाने के लिए पीछे मुड़े तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी वहां कार शेड के पास में खड़ी साइकिल अचानक ऐसी जमीन आरोप गिर पड़ी ऐसा लगा की कोई साइकिल को नीचे धकेल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है आवाज सुनकर विक्रांत तुरंत ही वहाँ छुप गया उसे वहाँ अंदर की तरफ ऐसी किसी के बाहर आने का संदेह हो रहा था ऐसा लग रहा था कि वहाँ कार शेड के पास में कोई दरवाजा बना हुआ था और दरवाजे के खुलने की आवाज आ रही थी तभी वहाँ सामने से किसी आदमी की परछाई नजर आई विक्रांत बड़े ध्यान से वहां पर होने वाली एक एक हरकत को नोट कर रहा था तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ ए, तुम तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो पीछे खड़े आदमी ने विक्रांत से कहा दरअसल ये स्पेशल टीम का वही ऑफिसर था जिसने विक्रांत को पिछली बार भी इस गली में पकड़ा था रुको विक्रांत ने अपने पर रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और जल्दी से उसका सिर पकड़कर नीचे की तरफ खींच लिया रुको वह, वहाँ देखो वहा कोई आ रहा है कोई है वहाँ पे कौन रुको वो पुलिस वाला भी कार शेड की तरफ देखने की कोशिश करने लगा वहाँ देखते उसके चेहरे का रंग उड़ गया वो शॉक रह गया विक्रांत अभी भी उसे कारशेड की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी अचानक से उसके सिर पर एक जोरदार बार हुआ और विक्रांत अपना सिर पकड़ जमीन पर लेट गया जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो वो पुलिस ऑफिसर विक्रांत के ऊपर बंदूक ताने खड़ा था हिलना मत, वरना छह की छह यहीं खाली कर दूंगा विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये पुलिस वाला ही उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और ये डॉक्टर संजय का ऑफिसर है ना हो तो पुलिस वाले भी क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए है सारे देशद्रोही विक्रांत जमीन पर पड़े पड़े अपना दांत पीसते हुए बोल पड़ा ओ देशभक्त हिलना हिलना यही शहीद कर दूंगा उसने विक्रांत के माथे पर बंदूक बंदूकते हुए अपना बंदूक जल्दी, जल्दी, उठाने के लिए लपका लेकिन तब तक विक्रांत उठ खड़ा हो चुका था उसने लपक कर उसे पीछे से दबोच लिया और फिर उसके गर्दन में अपने हाथ को फंसाते हुए बोला तुमने गोली नहीं चलाई ना मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट तुमने खराब कर दिया अब तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे गोली चलाई जाती है इसके बाद विक्रांत जमीन पर गिरी हुई अपनी गन उठाने की कोशिश करने लगा वो अपना हाथ उस पुलिस वाले के गर्दन में फंसाए हुए ही अपने गन की तरफ बढ़ने लगा